हनुमान श्री श्रीहरि ही प्रस्तावना संवत सोलह विक्रमाब्द के लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी की बाहुओं में वात व्याधि की गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई थी और घोड़े फुंसियों के कारण सारा शरीर वेदना का स्थान सा बन गया था औसध यंत्र मंत्र टोटक आदि अनेक उपाय किए गए किंतु घटने के बदले रोग दिनों दिन बढ़ता ही जाता था असहनीय कष्टों से हताश होकर अंत में उसकी निवृत्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना आरंभ की अंजनी कुमार की कृपा से उनकी सारी व्यथा नष्ट हो गई यह वही चौवालीस पद्यों का हनुमान बाहूक नामक प्रसिद्ध स्त्रोत्र है असंख्य हरिभक्त श्री हनुमान जी के उपासक निरंतर इसका पाठ करते हैं और अपने वांछित मनोरथ को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं संकट के समय इस सद्य फलदायक स्त्रोत्र का श्रद्धा विश्वास पूर्वक पाठ करना राम भक्तों के लिए परमानंददायक सिद्ध हुआ है। परमानंद गणेशानकलभो विजय ते श्रीवदोस्वामी तुलसीदास हनुमान बाहुक छप्पय सियसो चहरन बाल बरन सिंधुतरन शिवसोचालुज विशाल मूरति गहन दहन निर्दहन लंक निशंक बंक भुव जातुन बलवान मान मद दवन पवन सुव कह तुलसीदासवत सुलभ सेवक हित संतत निकट समान सकट जिनके शरीर का रंग काल के के के सूर्य है जो समुद्र कर से शोक को हरने वाले डरावनी सूरत वाले और मानो काल के भी काल हैं है लंकारूपी गंभीर वन को जो जलाने योग्य नहीं था जिसे उन्होंने निशंक जलाया और जो टेढ़ी फोहों वाले तथा बलवान राक्षसों के मान और गर्व का नाश करने वाले हैं तुलसीदास जी कहते हैं वे श्री पवन कुमार सेवा करने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाले अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा समीप रहने वाले तथा गुणगाने प्रणाम करने एवं स्मरण और नाम जपने से सब भयानक संकटों को नाश करने वाले हैं स्वर्ण शैल संकाश कोटि तेज घन उर विशालुज दंड चंड नख भद्रभद्रतन पिंगन भृगुटी करा रसनादन कपी सकेश कर खल दल बलन कह तुलिस बस जास उर मारुत सुतमूर विकट संताप पाप कहि पुरुष पहीन सपन आवत निकट वे स्वर्ण पर्वत सुमेर के समान शरीर वाले करूणों मध्यान्ह के सूर्य के सदेश अनंत तेजोराशी विशाल हृदय अत्यंत बलवान भुजा वाले तथा वज्र के तुल्य नख और शरीर वाले हैं उनके नेत्र पीले हैं फौह जीभ दांत और मुख विकराल है बाल पूरे रंग के तथा पूछ कठोर और दुष्टों के दल के बल का नाश करने वाली है तुलसीदास जी कहते हैं श्री पवन कुमार की डरावनी मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है उस पुरुष के समीप दुख और पाप स्वप्न तो में भी नहीं आते पंचमुख छह मुख, मुख भृग मुख्य भट असुर सर्वसरी समर समरथ सुरो बाकुरो वीर गुरुदयतर बंदी जा सुन गाथ रघुनाथ कह जा सुबुलरित जल जग जलधुरी पूतर कार्तिक परशुराम दैत्य और देवता वृंद सबके युद्ध रूपी नदी से पार जाने में योग्य योद्धा है वेद रूपी बंदी कहते हैं आप पूरी प्रतिज्ञा वाले चतुरयोद्धा बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं जिनके गुणों की कथा को रघुनाथ जी ने श्रीमुख से कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया तुलसी के स्वामी सुंदर राजपूत अर्थात पवन कुमार के बिना राक्षसों के दल का नाश करने वाला दूसरा कौन है अर्थात कोई नहीं भानुसो बढ़न हनुमान गये भानुमन हनुमान शिषुकेो फेर फारसो पाछले पगन गम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम कपिबालक बिहार सो कौतुक बिलोक लोकपाल हरिहर विधि लोचन नी चका चौंधी चित्तन सभा खभारसो बल कौकी कै विरस धीरज कह साहस कह तुलसी शरीर धरे सबनिको सार सारोम सूर्य भगवान के समीप में हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए गए सूर्यदेव ने मन में बालकों का खेल समझकर बहाना किया कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने के पढ़ना पढ़ाना असंभव है हनुमान जी ने भास्कर की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से प्रसन्न मन आकाश मार्ग में बालकों के खेल के समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ इस अचरज के खेल को देखकर कर इंद्रादि लोकपाल विष्णु रुद्र और ब्रह्मा की आंखें चौंधिया गई तथा चित्त में खलबली सी उत्पन्न हो गई तुलसीदास जी कहते हैं सब सोचने लगे कि यह न जाने बल न जाने वीर रस न जाने धैर्य न जाने हिम्मत अथवा न जाने इन सब सार ही शरीर धारण किए हैं भारत में पारथ के रथ के तु कपिराज गाद्यो सुनि कर राजुराज दल दल हल बल भूम कहियो द्रोन भी समीर सुत महावीर वीर रसवारा को बल जलभो बानर सुभा फलंग फलांग हे हूते घाट नभतल भो नाय नाय माथ जोरी जोरी हाथ जो जो है हनुमान देखे जग जीवन को फल भूम महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया जिसको सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई द्रोणाचार्य और फिष पितामा ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार है जिनका बल वीर रसरूपी समुद्र का जल हुआ है इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक के कुदाने, कुदान ने आकाश मंडल को एक पग से भी कम कर दिया था सब योद्धा गणमस्तक नवा नवा कर और हाथ जोड़ जोड़ कर देखते हैं इस प्रकार हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया गोपद पयोधि होलिका जो लाइल निपट निशंक पर गुर गल भो द्रो सो प्रहार लियो ख्याल ही उखारिकर बंदूक जो खेल बेल कैसो संकट समाज रामराज काज जुग पुगनी को करतल तल भो साहसी सम तुलसी को नाह जा की बाह लोक पाल पालन को फिर थिर थल भो समुद्र को गोखुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदैव चढ़ा डाला जिससे पराये शत्रु के पुर में गड़बड़ी मच गई द्रोण जैसा भारी पर्वत खेल में ही उखाड़ गेंद की तरह उठा लिया वह कपिराज के लिए बड़े बेल फल के समान क्रीड़ा की सामग्री बन गया राम राज्य में अपार संकट लक्ष्मण शक्ति से असमंजस उत्पन्न हुआ उस समय जिसके पराक्रम से युग समूह में होने वाला काम पल भर में मुठ्ठी में आ गया तुलसी के स्वामी बड़े साहसी और सामर्थ्यवान हैं, जिनकी भुजाएं लोकपालों को पालन करने तथा तो उन्हें फिर से स्थिरता पूर्वक बसाने का स्थान हुई कमठ की पीठ जाके गोड़न की गाड़े मानो नाप के भाजन भर जल निथि जल भो धान तावन परावन को दुर्ग भज महामीन बासतमी तो मनी को थलभो भो कुंभकर्ण रावण पयोदनाद इंधन को तुलसी प्रताप जापो प्रबल अनल भो भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान सारी खो त्रिकाल त्रिलोक महाबलभ कच्छम की पीठ में जिनके पाव के गढ़े समुद्र का जल भरने के लिए मानो नाप के पात्र बर्तन हुए राक्षसों का नाश करते समय वह समुद्र ही उनके के भाग कर छिपने का गढ़ हुआ तथा वही बहुत से बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान हुआ तुलसीदास जी कहते हैं रावण कुंभकर्ण और रूपी ईंधन को जलाने के निमित्त जिनका प्रताप प्रचंड अग्नि हुआ धिष कहते हैं मेरी समझ में हनुमान जी के समान अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोक में कोई नहीं हुआ